Oh वत सहनो नह सह वीर कर्वावै तेजस्वीनावधीतमस्विषा वह ओ शाति शांति शांति, शांति। योगदर्शन की तिरसठवीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय साधन पात के अठारवें सूत्र तक पीछे हमने देखा था प्रसंग चल रहा है हे हे हेतु हे हेतु हे में द्रष्टा और दृश्य ये दो शब्द आए थे तो उसमें से दृश्य के बारे में हमने अठारहवें सूत्र में देखा और दृश्य के बारे में ही कुछ और बातें अब उन्नीसवें सूत्र में भी आगे बताई जाएंगी तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं बोलियो जी इसमें का संयोग संयोग है है वो किस भ्रष्टा यानी आत्मा प्रकृति के बंधन में जब आता है ये संयोग अर्थात सूक्ष्म शरीर से युक्त होता है स्थूल शरीर से युक्त होता है ये संयोग ये दुख का कारण है संयोग, के करुण करुण करुण करुण। संयोग मतलब दो या दो से अधिक चीजों का मिलना ये संयोग कहलाता है ये भी संयोग है ये, है। हाँ। ये उसको विशेष रूप से लेना है बंधन के रूप में आप प्रलयावस्था में हो और आत्मा के संपर्क में यदि प्रकृति का कोई कण आ जाए शतुर स्तंभ का वो जो संयोग हो उससे तो दुख नहीं होने वाला है है तो ये भी संयोग लेकिन विशेष प्रकार का सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से विशेष रूप से सूक्ष्म शरीर से जुड़ने के बाद में जब स्थूल शरीर से भी जुड़ता है ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है संयोग बंधन एक रंग से कहे हम शरीर में जो रह रहे हैं ये दुख का कारण है जैसा कि न्याय दर्शन में भी आए दुख में व जन्मोत्पत्ति इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि जन्म उत्पत्ति जन्म का होना यह दुखी है अर्थात तो जन्म हुआ है तो दुख तो होगा ये जन्म रूप संयोग शरीर के साथ में प्रकृति के साथ में ये वाला संयोग वैसे सामान्य रूप से मुक्तावस्था में भी यदि प्रकृति के संपर्क में आता है तो वहां दुख नहीं होगा वो संयोग नहीं लेना है यहां पर ये संयोग विशेष है वो संयोग विशेष मतलब बंधन वाला संयोग यह संयोग दुख का कारण है कुछ तुल्य जाति का मतलब सत्वर स्तंभ में सत्व सत्व ये तुल्य जाति हो गए जैसे कि दो गायें हैं वो अलग अलग होते हुए भी तुल्य जाती हैं। लेकिन फिर भी उन उनमें शक्ति के भेद शक्ति का भेद होता है अलग अलग गायें होती हैं उनमें अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य का भेद होता है हैं तुल्य जाति है लेकिन भेद है इस तरह से अतुल्य जातीय में गाय का भैंस से गाय का पत्थर से वृक्ष से ये अतुल्य जाती है और इस रूप में भी इनमें शक्ति में भेद होता है उनके अंदर परस्पर ये संयोग विभाग है तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपाति ने इनमें जो परस्पर शक्ति भेद होते हैं उसका अनुसरण करने वाले प्रधान से जाते हैं इसके लिए दो ढंग से व्याख्याएं की जाती हैं इसमें तुल्य जाती एक तो ये है और उसमें इनके जो अपने धर्म होते हैं कुछ तुल्य और कुछ अतुल्य सत्वरस्तम के भी कुछ धर्म होते हैं जो तुल्य होते हैं कुछ अतुल्य होते हैं जैसे कि धर्म और अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये जो है तो ये समान होते हुए भी इनमें भिन्नता देखी जा सकती है न्यूनाधिकता कुछ हैं कुछ अधिक हैं एक साथ हैं इसके कारण से इनमें न्यूनाधिकता देखी जा सकती है समान जातियों से और असमान जातियों से कई रंग से इसकी व्याख्या की जाती हैं लेकिन उनमें भी भेद परस्पर देखा जाता है हाँ जो मूल प्रकण हैं सत्व के कण हैं उनमें परस्पर तो भेद की बात नहीं आएगी वो तो समान ही होते एक जैसे होते हैं सत्वगुण परस्पर जो है रजोगुण है वो परस्पर समान है मूलतः जब अन अवस्था में है तब तो वो बिल्कुल समान है इन समान तुल्य जातियों में भी भेद कब आ सकता है जब वो अभिव्यक्त होते हैं तो अभिव्यक्ति में किसी में कम अभिव्यक्ति हुई है किसी में अधिक अभिव्यक्ति हुई है तो वो तुल्य जाति होते हुए भी उनमें भिन्नता देखी जा सकती है और अतुल्य जाति से तो भिन्नता रहती है प्रत्यम अंतरेण एक तमस्या वृत्ति मनुवर्तमान तो प्रत्यम अंतरेण के दो तरह से व्याख्या मिलती हैं अंतरेण का एक अर्थ तो है बिना ठीक है तो प्रत्यम अंतरेण का मतलब है प्रत्येके बिना प्रत्येके बिना एकतमस्य तम से वृत्ति में अनुवर्तमान मंत्रेण प्रत्यय के बिना जब ये सत्वरस्तम अपने प्रत्यय यानी अभिव्यक्ति में नहीं होते हैं स्वयं की अभिव्यक्ति में नहीं होते हैं तो क्या होता तो है तो एकतमस्य तमस् वृति किसी एक की वृत्ति का अनुवर्तन करते हैं किसी दूसरे का वो दूसरा कौन होता है जिसकी वृत्ति व्यक्त अभी हो रही होती है इसकी तो अभी व्यक्त नहीं है दूसरे की व्यक्त है उसका अनुसरण करने वाले अनुवर्तमान होते हुए प्रधान शब्द से ये कहे जाते हैं ठीक है एक एक ये अर्थ है दूसरे ढंग से इसका अंतरिण का मतलब अतिरिक्त तो प्रत्यय के अतिरिक्त काल में जिस समय प्रत्यय अभिव्यक्त तो होता है इनका उसके अतिरिक्त काल में मतलब जब प्रत्यय नहीं होता है उस समय में प्रत्यय के अतिरिक्त काल में ये किसी एक वृत्ति का अनुसरण करते हैं दूसरे के, के। मूल तात्पर्य तो एक ही आएगा हूं चौथी है इष्ट का अनिष्ट का का स्वरूप इष्ट मतलब हो गया सुख अनिष्ट का मतलब हो गया दुख प्रिय अप्रिय या अनुकूल प्रतिकूल इनके स्वरूप का अवधारण जिस समय होता है स्वरूप मतलब इनका जो अपना धर्म है अवधारण यानी ज्ञान होना जैसे कि हम कोई भी सामान्य लौकिक चीज उदाहरण लेना ले, इस लेखनी को देखा तो इसके स्वरूप का अवधारण हो गया ना हमारे स्वरूप मतलब इसका जो अपना है तो ऐसे ही इष्ट जो भी वस्तु है गुण है कर्म है कुछ भी है हमारा इष्ट है अनिष्ट है जो भी उसका जो स्वरूप मतलब उसका जो अपना गुण धर्म होता है वो उसका अवधारण यानी तो हमें बोध होना कि हाँ ये चीज ऐसी है तो इष्ट और अनिष्ट के गुण का अवधारण होना एक तो ये बात है मात्र इतना भोग नहीं है यह अवधारण होने के साथ साथ क्या लिखा है अवधारणम अविभागापन्नम जिसमें यह भेद नहीं रहता कि ये अलग है और मैं अलग हूं अविभाग से युक्त रहता है विभाग नहीं रहता जबकि है विभाग ये वस्तु उसका स्वरूप अलग है इसका अवधारण हम कर रहे हैं वो अलग है लेकिन फिर भी हम उसमें एकाकार हो जाते हैं अंदर तो जब एकाकार हो जाते हैं इसको भोग कहते हैं एकाकार वस्तु के साथ एकाकार मतलब वैसे तो बाहर वस्तु तो हमें अलग दिखाई दे रही पता है कि वस्तु बाहर है लेकिन अंदर बुद्धि में जो आरूढ़ धर्म है आत्मा तो उन्हीं को ही देखता है इन बाहर की चीजों को छोड़ दीजिए ये तो उदाहरण के लिए है अब अंदर देखिए बाहर की वस्तु का जो बिंब अंदर बना बुद्धि के अंदर जो धर्म उभरा अब जैसी वृत्ति बुद्धि में चित्त में है वैसी ही वृत्ति वाला अविशिष्ट चेतन पुरुष होगा और वो उसमें अपने को अलग नहीं देख पाता है जैसे क्रोध आया तो ये लगेगा ना मैं क्रोधी हूं मैं कामी हूं मैं लोभी हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं उसको सुख दुख को अपने से अलग नहीं देखता है वो वो बिल्कुल अपना ही समझता है तो जिस समय में हमारा इन वस्तुओं का ज्ञान होता है और वो अविभागापन होता है उसमें भेद नहीं रहता है पृथकता का बोध नहीं होता है हमारे को ये भोग की स्थिति है आत्मस्वरूप का अवधारण नहीं होता है और बस जो दिखाई दे रहा है जो अनुभव में आ रहा है बस वैसा ही हम अपने को समझते रहते हैं वैसे ही हम बनते रहते हैं वृत्ति सारूप्यता बनी रहती है यह भोग की स्थिति है तपिक्रिया का कर्म कर्म तो होती है है क्रिया हो रही है तो उसका कोई ना कोई कर्म होगा वो कर्म क्या है वो सत्वगुण है क्रिया तो रजोगुण में हो रही है क्रियाशील तो रजोगुण है लेकिन जो तपन हो रहा है पीड़न हो रहा है वो सत्गुण में हो रहा है जैसे कि हमारा कोई मकान हो हम अलग हैं और मकान अलग है ठीक अब उस मकान पर कोई दीवार पे हथौड़ा बरसाए या क्रेन को चला दे बुलडोजर चलाने लगे तो जो बुलडोजर चल रहा है उस उसके द्वारा जो तपन हो रहा है वो किस में हो रहा है मकान में हो रहा है पीड़न जो हो रहा है टूटन हो रही है तो बुल्डोजर के द्वारा जो पीड़न क्रिया या तोड़ने की क्रिया हो रही है उसका कर्म कौन है वो भवन है वो दीवार है कर्म का मतलब व्याकरण वाला कर्म लेना है कर्म का मतलब क्रिया नहीं लेना है यहां पर कर्म का मतलब क्रिया नहीं है शास्त्रीय ढंग से शब्द का प्रयोग किया गया है रोटी को खाते हैं रोटी को खा रहा है रोटी काम भक्शी अभी जो रोटी है ये कर्म है अब सामान्य भाषा में देखेंगे तो कहेंगे भक्ष कर्म है या तो रोटी थोड़ा ना कर्म है खा रहा है ये कर्म है यूं बोलेगा व्यक्ति तो कौन सी क्री कर्म कौन है इसमें इस रोटी है या भक्षण की है रोटी कर्म है या भक्षण कर्म है रोटी खा रहा है रोटी कर्म है या भक्षण कर्म है तो जब लोक में कर्म और क्रिया को एक ही माना जाता है लोक में पर्याय के रूप में प्रयोग किया था, कर्म कहे हो चाहे क्रिया कहो पर्याय वाची रूप में प्रयोग किया जाता है उस तरह का अर्थ यहां नहीं लेना है पहले यह समझ लो या कर्म का मतलब क्रिया नहीं है या कर्म का मतलब व्याकरण वाला कर्म है जिस को रोटी को खा रहा है तो ये रोटी को कर्म कहा जाता है व्याकरण की परिभाषा में खाना क्रिया है और रोटी कर्म है परिभाषिक कर्म कारक है तो वो कर्म यहां पर अर्थ लेना है तो तपिक्रियाया क्रिया तो कौन सी है तपी, तपन क्रिया है पीड़न क्रिया है जैसे कि बुलडोजर तोड़ रहा है मकान को और उसका उसके कर्म में स्थित होने से तपिक्रियाया कर्मस्तत्वात् तो सत्वे कर्मणी सत्वरूप कर्म में तपिक्रिया हो रही है तो बुल्डोजर के द्वारा तोड़ने की क्रिया हो रही है और उसका कर्म कौन है वो भवन है भवन कर्म है वहां पर इसी तरह से रजोगुण के द्वारा तपन क्रिया हो रही है और उसका कर्म कौन है सत्व है तो वो प्रश्न आप नहीं कर सकते यहां पर कि क्रिया तो, तो रजोगुण की बताई गई है फिर इसको सतुगुण को भी कर्म कहा तो फिर तो सतुगुण भी क्रियाशील हो गया आप कर्म और क्रिया को पर्यावची मान करके प्रश्न रख रहे हैं ये भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया कर्तरीपितमम कर्मा इस तरह से ये अर्थ है और इसमें जब बुलडोजर से मकान टूटता है तो दुखी कौन होता है रहने वाला मालिक दुखी होता है उसके अनुसार वैसा का वैसा ऐसे ही सत्गुण जब पीड़ित होता है तो उसके अनुरूप तदाक अनुरोधी सत्वेतु तप्पे माने तदा कार अनुरोधी पुरुषोपी अनुत ये इस तरह से तप्त होता है सक्रिय शब्द मत बोलो आप फिर सक्रिय बोलते ही आप कहोगे कि भाई प्रकाश क्रिया स्थितिशील है तो क्रिया तो है क्रिया तो रहेगी लेकिन क्रिया में जो सत्गुण जो क्रियाशील है वो एक चीज हो गई अभी गति आदि क्रियाएं परिणमन क्रियाएं तो जो इसको परिनामी नित्यता कहा गया है परिणमन जो है इस परिणमन को भी आपको एक विशेष अर्थ में लेना पड़ेगा परिणमन का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है उसको यहां करेंगे तो सत्वर स्तंभी अनित्य कहलाएंगे उस तरह अर्थ नहीं लेना है यहाँ शब्दों को पढ़ करके और शब्द पे ही केंद्रित होकर के अर्थ नहीं लेना ये कोई शैली नहीं आती है शास्त्र को जानने की किसी भी भाषा को जब हमें पता है कि सत्वर को ये नित्य मानते हैं लेकिन फिर भी परिणामी कह रहे हैं तो अब वो अर्थ लेना ही नहीं है हमारे को अगर हम उनकी नित्यता के कथन को छोड़ करके देखने लगेंगे एक पक्ष में एक आंख बंद करके एक आंख से देखेंगे या घोड़े के आगे जैसे पट्टा लगा देते है ना पट्टी पट्टी नहीं मानते वो एक इतना सा इधर लगा देते हैं किसलिए ताकि वो एकाग्र हो सके भटके नहीं इधर उधर इधर उधर देखेगा तो चंचल होगा या चौंकेगा आगे देखेगा तो बस वो आगे ही चलता जाएगा इधर उधर नहीं देखेगा तो इतने एकाग्र नहीं होना है कि हम एकांगी हो जाएं ऐसी एकाग्रता नहीं चाहिए और कुछ देखे ही नहीं कि शास्त्रकार ने दूसरी जगह क्या कहा है उसकी कोई परवाह नहीं बस इस पंक्ति को ही हमें देखना है अर्जुन की तरह से केवल पक्षी की आंख देखनी है और कुछ नहीं देखना है तो किसी संदर्भ में ऐसी एकाग्रता अच्छी है सब संदर्भों में नहीं होती है जहां हमारे को प्रसंग ही है कि उस वाक्य को समझेंगे तब जब पूरा परिप्रेक्ष्य हमें पता होगा पूरा शास्त्र क्या कह रहा है उसके अनुकूल देखेंगे नहीं तो एक एकांश उठा उठा के तो कुछ भी बोलते रहो बोलते रहते हैं लोग भग तो एक तरफ जब इनको नित्य माना गया है दूसरी तरफ इनको परिणामी कहा जा रहा है तो एक अलग अर्थ लेना होगा परिणामी का जो सामान्यतः अर्थ लेते हैं वो यहां घटेगा क्योंकि उस दृष्टि से देखेंगे तो जो परिणामी होती है वो अनित्य होती है तो उसमें अंदर कोई ऐसा बदलाव होना वो उस तरह का परिणामी अर्थ नहीं लेना है यहां पर ये यह विशेष प्रकार का है उसी अर्थ में जितना खोला गया बस उतना ही पता लगता है कि कुछ है तो सही बदलाव तो होता है अब वो बदलाव कैसा है कि जो आत्मा और परमात्मा में नहीं होता है आत्मा अपरिणामी है निष्क्रिय है वो औरों के साथ मिलकर के किसी नए द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकती आत्मा आत्मा किसी वस्तु का उपादान कारण नहीं बन सकती परमात्मा भी उपादान कारण नहीं बन सकता अपने गुणों का तो होता है अन्य द्रव्य का कह रहा हूं यूं तो हर वस्तु हर द्रव्य अपने गुणों का उपादान कारण तो होता ही है वैशेक दर्शन अपने अपने गुणों का उपादान कारण वो वस्तु होती है तो ईश्वर के जो गुण है उन गुणों का उपादान कारण तो ईश्वर है आत्मा भी अपने गुणों का उपादान कारण है ईश्वर में जो क्रिया होती है उसका उपादान कारण ईश्वर है आत्मा में जो क्रिया होती है इधर उधर आना जाना उसका उपादान कारण आत्मा है तो गुण और कर्म के अपने अपने गुण कर्म का उपादान कारण होना उस दृष्टि से उपादान का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं ये तो फिर वही एक शब्द पकड़ लोगे कि आत्मा को तो कहा था जी वो तो उपादान कारण होता ही नहीं है फिर ये उपादान कारण क्यों माना जा रहा है कार्य द्रव्य उत्पत्ति में ये नया द्रव्य उत्पन्न होता है उसमें जैसे उपादान कारण होता है ऐसा ना आत्मा होता है ना परमात्मा होता है इसलिए वो अपरिणामी है और सत्वर स्तंभ कार्य जगत की उत्पत्ति में कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में उपादान कारण बनते हैं इस दृष्टि से वो परिनामी है अपने आप में वैसे के वैसे रहते हुए भी नष्ट न होने वाले होते हुए भी वो दूसरों से मिलकर के कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं ये परिणामी है इसके लिए कहा गया परिणामी नित्यता वो है कुटस्थ नित्यता यह है परिणामी नित्यता विशेष तो संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग किया गया तो इससे जो आत्मा को अपरिणामी और निष्क्रिय कहा गया इसका मतलब यही है कि सत्वरस्तम स्तंभ है और सक्रिय है उसके अंदर तपिक्रिया हो सकती है आत्मा में नहीं हो सकती इस तरह की लेकिन आत्मा सुखी दुखी तो होता है वो आगे अगले वाक्य में स्वयं स्वीकार कर रहे हैं अगले वाक्य को छोड़ करके यहीं अटक करके प्रश्न करते रहेंगे तो कोई समाधान नहीं आएगा बोलियो पहले वाले के लिए न ना अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्र क्योंकि सारे विषय उसी के लिए दिखाए जाते हैं दर्शित विषय वाला होने से आत्मा के लिए तो ये सब कुछ है इंद्रिया मन सारे प्रकृति ये किसके लिए है उसके इनके द्वारा किस किसको विषय दिखाए जा रहे हैं आत्मा के लिए दर्शित विषय वाला है वो उसके लिए तो दिखाए जा रहे हैं वो किसी को नहीं दिखा रहा है अपना स्वरूप आत्मा कि मैं बदल बदल करके ये रूप बताऊं किसी के लिए उपयोगी बनू आत्मा किसी के लिए उपयोगी नहीं होता है अपने लिए होता है दूसरी चीजें उसके लिए होती हैं दर्शित विषय वाला होने से तो भी जाता है उसको तो भी अपवर्ग कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है उसको भी अपवर्ग कहा जा रहा है तो मुक्त अवस्था जीवन मुक्त उसको जब हम कह देते हैं जीवित रहते हुए हम उसको मुक्त कह रहे हैं यानी मुक्ति की प्राप्ति की है उसने अपवर्ग की प्राप्ति की है उसने लेकिन ये नितान्त मुक्ति नहीं है यह ठीक है जीवित अवस्था में भी भोग हो रहा है और अपवर्ग भी हो रहा है जीते जी मुक्त हो गया है वो जीवन मुक्त है वो तो जब तक एकाकार स्थिति रहती है और भोग होते रहते हैं इष्ट अनिष्ट के और अभिभागापन्न होता है तब तक तो भोग क्या लाएगा यह कि अभी भोग की अवस्था चल रही है और जब वो उससे ऊपर उठ गया है अपने स्वरूप का अवधारण हो गया है और इनको अलग है जान तो रहा है इनको लेकिन इनको अलग जान रहा है ये अलग है मैं अलग हूं अपने स्वरूप का अवधारण जब हो गया ये अपवर्ग की स्थिति है छूट गया है वो उससे अलग है उसमें रहते हुए भी अलग है लेकिन वो जीवन मुक्त है अभी शरीर नहीं छूटा है नितांत अपवर्ग नहीं है तो इसको कौन रूप से अपवर्ग कहा जाता है अपवर्ग की यहां से शुरुआत हो जाती है नितान्त मुक्ति अलग है तो ये भी वैसी ही बात है इसमें कोई अति नहीं है इसके प्रारंभिक भाग को ये कहा जाता है शास्त्र का ऐसी शैली है बोलते हैं ले सकते हैं उसको भी उसको भी ले सकते हैं उसके पहले वाला जो भाग है जहां बिल्कुल अलग हो जाता है वास्तव में तो पूरा अलग तब होता है जब असंप्रजा समाधि लगती है जब गुणों से भी वित्रृष्णा हो जाती है विवेक ख्याति से भी अपने को अलग समझता है उसको भी परिणामी समझता है वो वास्तविक स्थिति है पर वैराग्य से पहले जो ज्ञान होता है वहां तक उसको भी ले लिया गया जीवन मुक्त को तो लेते ही हैं उससे पहले का भी जो भाग है उसमें उतनी देर के लिए जितने समय तक उसने अपनी ये स्थिति बनाई है स्वरूप का अवधारण है बिल्कुल विवेक की स्थिति है संस्कार भले ही हैं वृत्ति के स्तर पर वो अपने को बिल्कुल ठीक देख रहा है वो भी अपवर्ग की स्थिति है वो भी भोग नहीं है वो भी मुक्त जैसी स्थिति है जीवन मुक्त एक फिर परिभाषिक शब्द हो गया जो कि हम संस्कारों के दग्धबीज होने के बाद में कहते हैं जैसा जीवन मुक्त अनुभव करता है वैसा ही उससे पहले वाला भी अनुभव करता है अंतर यह है एक के संस्कार शेष है एक के संस्कार शेष नहीं है एक ने संस्कारों को दगबीज कर दिया एक ने संस्कारों को दगबीज नहीं किया लेकिन वृत्ति के स्तर पर कुछ देर के लिए यह भी वैसा ही अनुभव करता है बीच बीच में टूटती रहेगी क्योंकि संस्कारों के कारण से वृत्तियां उठेंगी तो यह स्थिति चली जाएगी वो फिर भोग में चला जाएगा जो उससे जीवन मुक्त से पहले वाला है वो कभी अपवर्ग में और कभी भोग में इस दोनों में जाता रहेगा धीरे धीरे अपवर्ग की स्थिति अधिक रहने लगेगी संस्कार क्षीण हो जाएंगे फिर जब संस्कार पूरे क्षीण हो जाएंगे तो वो अपवर्ग अवस्था में ही रहेगा वो जीवन मुक्त गया, वो पूर्णतया है इसकी शुरूआत पहले से हो जाती है तो उसको भी इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए कोई आपत्ति नहीं है वृत्तिशारूप में होगा उसको विवेक से युक्त होगा वृत्ति सारूप्य केवल ये होगा कि ये वस्तु ये है जान के स्तर पर अविभागापन नहीं वृत्ति सारूप्य तो होगा इतने स्तर पर लेकिन वो भी धर्म की तरफ जाएगा विवेक की तरफ जाएगा वो उससे आसक्त नहीं होगा उपभोग के रूप में देखेगा लक्ष्य के रूप में नहीं देखेगा ये अंतर रहेगा वहां पर कुछ हो गया आगे देखते हैं तो अठारवा सूत्र हो गया नीसवें सूत्र की भूमिका दे रहे हैं दृश्यानाम गुणा नाम स्वरूप भेदावधारणार्थम इदम आरभ थे ये जो सूत्र आगे प्रारंभ किया जा रहा है वो दृश्य के दृश्यानाम अर्थात गुणा नाम तो गुणों के सत्वर स्तंभ के स्वरूप के भेद के अवधारण के लिए उनके भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में वो आते रहते हैं परिणमित होते हैं उसका अवधारण करने के लिए उसका निश्चय करने के लिए सूत्र बनाया जा रहा है <coughs> पिछले सूत्र में दृश्यों को बता दिया था प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गा अर्थम दृश्यम लेकिन इन दृश्यों का सत्वर स्तंभ का जो स्वरूप है द्रव्य के रूप में उसके क्या क्या भेद होते हैं वो किस क्रम से होता है उसको बताने के लिए ये अगला सूत्र है दृश्य की ही और व्याख्या की जा रही है तो सूत्र है विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानी गुण गुण के पर्व पर्व मतलब गुण के प्रविभाग भेद विभाजन वो किस किस रूप में बदलता है जैसे कि गन्ने की पोरियां होती हैं पर्व होते हैं उससे हम भिन्नता कर लेते हैं ये ये पूरी है ये ये पोरी है अलग अलग कर देते हैं तो ऐसे ही गुण के जो पर्व हैं, भिन्नताएं हैं वो ये प्रकार ये चार प्रकार की यहां पर्वतें एक है विशेष दूसरा है अविशेष तीसरा है लिंग मात्र और चौथा है अलिंग ये वर्गीकरण ये नाम इनके रखे गए हैं विशेष में कौन आता है अविशेष में कौन आता है अलिंग में कौन आता है लिंग में कौन आता है ये सब तो आगे बताएंगे भाष्यकार लेकिन ये प्रकृति सत्वरस्तम के ही ये विभिन्न रूप बताए गए अवस्थाएं हैं उनको बताया गया तो विशेष के बारे में बताते हैं देखिए भाष्य में तत्र आकाश वायु अग्नि उदकम उदक भूमयो भूतानी तो ये पांच भूतों का नाम दे दिया सब परिचित हैं भूतानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषाह ये जो पांच भूत गिनाए गए आकाश आदि ये विशेष शब्द से कहे जाते हैं ये भी विशेष शब्द से कहे जाते हैं और भी विशेष है वो आगे बताएंगे लेकिन पांच भूत हैं वो विशेष शब्द से कहे जाते हैं तो किन के विशेष होते हैं तो कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्राओं के शब्द तन मात्रा गंध तन मात्रा शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा रस तन मात्रा गंध तन मात्रा ये जो पांच तन मात्राएं हैं इन अविशेषों के यानी ये पांच तन मात्राओं को तो अविशेष नाम से कहा गया और इन पांच अविशेषों के ये पांच विशेष होते हैं पांच ठीक है था और दूसरे बता रहे हैं विशेष विशेष को और बता रहे हैं तो पहले विशेष को बताने को उसी प्रकार से श्रोत त्वक चक्षु चक्षुवा ग्रहणा ये पांच इंद्रिया बताए इंद्रिया है ज्ञान इंद्रिया बुद्धि और ज्ञान एक समान अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं बुद्धि अलग इंद्रिय भी है वो भी प्रयोग होता है लेकिन यहां बुद्धि शब्द ज्ञान के अर्थ में है तो बुद्धिन्द्रिया है यानी ज्ञान इंद्रिया है यह पांच ये क्या है बुद्धेन्द्रिया और आगे कहा वाक पाणी पाद पायु उपस्थानी कर्मेन्द्रिया और ये पांच कर्मेंद्रिया बता दी गई हैं तो वाक वाणी है पाणी मतलब तो हाथ होता है पाद मतलब पैर होता है पायु मतलब मलद्वार होता है और उपस्थ का मतलब जननेंद्रिय होती है मूत्र त्याग या जननेन्द्रिय इसको हम ले, ले लेंगे उपस्थानी कर्मेन्द्रिया ये पांच कर्मेंद्रिया होती है ये पांच कर्मेन्द्रियां और साथ में एकादशम मन ग्यारवा मन और उसके लिए एक विशेषण दे दिया सर्वार्थम जो कि सभी अर्थों वाला होता है ज्ञानेन्द्रियां एक एक अर्थ वाली होती हैं विषय वाली जिनके अपने अपने विषय हैं लेकिन मन सर्वार्थ है सब विषयों को जानने वाला होता है दूसरे ढंग से मैं इसको उभयात्मक भी कह देते हैं ज्ञानेन्द्रियों वाले सारे विषय आते हैं और कर्मेन्द्रियों को भी प्रेरित करता है ये मन ज्ञानेन्द्रिय भी है कर्मेन्द्रिय भी है और जितने विषय आते हैं वो मन के माध्यम से ही होकर निकलते हैं तो ग्यार मन तो एतानी अस्मिता मात्र लक्षणस्य अविशेषस्य अविशेष से हा। ये जो ग्यारह बताई इंद्रिया पांच कर्मेन्द्रियां पांच ज्ञानेन्द्रियां और मन ये भी विशेष कहलाती हैं इनके भी विशेष संज्ञा है किनके विशेष है ये तो एतानी अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य एक अविशेष के ये विशेष है वो विशेष कौन है अस्मिता मात्र यानी अहंकार अहंकार के द्वारा ये ग्यारह इंद्रियां उत्पन्न होती हैं तो अहंकार अविशेष है उसके ये विशेष है तो विशेष कुल कितने हो गए सोलह पांच भूत और ग्यारह इंद्रियां। ये विशेष शब्द से कहे जाते हैं परिभाषिक शब्द है और जो वैशेषिक दर्शन है उसको भी इसीलिए विशेष वैशेषिक दर्शन कहते हैं विशेष जो शब्द वहां पर आया है वो इनके लिए ही प्रयोग किया गया है कि उसमें पांच महाभूतों और ग्यारह इंद्रियों की मुख्य रूप से चर्चा की गई है दूसरे भी विषय आ जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से इन पे केंद्रित है वो वो अविशेषों की चर्चा नहीं करता है वो अलिंग की या लिंग की चर्चा नहीं करता है वो तो नाम मात्र है मुख्य चर्चा इन सोलह तत्वों की होती है इसीलिए वैशेषिक दर्शन को भै... कहा जाता है वैशे नाम ही उसका इसलिए पड़ा है ये सबसे संगत व्याख्या है वैशेषिक दर्शन के विशेष इस नाम की क्यों वैशेषिक कहा विशेष को अधिकृत करके जो ग्रंथ रचा गया है विशेष के बारे में जो चर्चा करता है उसको वैशेषिक कहते हैं कुछ उसके दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते है कि हैं कि वहां पर वस्तुओं की विशेषताएं बताई गई है गुणों को बताया गया इसलिए वैशेषिक कहते हैं ठीक है वो भी घट जाता है कुछ लेकिन मुख्य तात्पर्य विशेष शब्द पारिभाषिक है तो गुण के जो पर्व हैं उसमें एक पहला पर्व है विशेष और उस विशेष में सोलह चीजें आ गई दूसरा पर्व है अविशेष तो अविशेष भी हमारे को मिल गए यहां पर तो पांच तो तनमात्राए और एक अहंकार ये छह अविशेष शब्द से कहे जाते हैं आगे गुणानाम एश षोड विशेष परिणाम गुणों का ये जो षोडश का ये जो सोलह का समूह है ये ये विशेष परिणाम है गुण कौन है वही सत्तंभ उनसे ही ये सोलह चीजें बनी है बीच में और भी चीजें बनी उससे ये बना उससे ये बिना वो अलग बात है लेकिन बने गुणों से ही है ये गुणों का ये सोलह समूह विशेष परिणाम कहलाता है तो गुण परिणामी हो गए ना अब यह परिणाम का क्या मतलब हुआ ये आपस में मिल करके संयोग होकर के उपादान के रूप में इन सोलह चीजों को विशेषों को बनाते हैं यही इनका परिणाम कहलाता है इन इस रूपों में आ जाते हैं ये ये परिणामी हो गए लेकिन इससे उनकी नित्यता समाप्त नहीं होती है। वो नित्यता अपनी जगह पे है सत्वरस्तम परस्पर टूटते टूटते फूटते नहीं है छीन नहीं होते वो अपनी जगह यूं के यूं है इसलिए वो नित्य है लेकिन परिणामी तो है बदलते हैं ये कार्य रूप में नहीं अगर वो कुछ भी नहीं बदलेंगे कुछ भी उनसे नहीं बनेगा तो फिर तो क्या है संसार ही नहीं बन सकता है। बदलते हैं ये परिणाम ही नित्यता है इसकी ये परिणाम है तो ये जो सोलह है ये परिणाम है अब ये जो अंतिम पंक्ति हमने देखी गुणानाम एश षोडश को विशेष परिणाम ये जो सोलह चीजें हैं विशेष के नाम से कही गई ये सब द्रव्य है सब द्रव्य है वस्तुएं हैं इनके अपने अपने गुण हैं इनकी अपनी अपनी क्रियाएं हैं इनमें गुण और कर्म रहते हैं इसलिए ये द्रव्य हैं, ठीक है अब लिखा हुआ है गुणानाम एश षोड को गुणों से ये सारी चीजें बन गई तो इस प्रसंग में ये पंक्ति भी ध्यान देने योग्य है जो हम ये कल भी देख रहे थे कुछ लोग कहते हैं सत्वर स्तंभ ये त्रिगुण ये द्रव्य नहीं है ये गुण ही है द्रव्य तो अलग चीज है वस्तु तत्व ये कण नहीं है उसके विपरीत ये प्रमाण है अनुकूल किसके है कि सत्वर स्तंभी द्रव्य है कण हैं, उसके पक्ष में ये प्रमाण है क्योंकि गुणों से कभी भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है किसी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति द्रव्यों से ही होगी अब यहां स्पष्ट कहा गया है कि गुणों से यह सोलह चीजें बनी अब शब्द तो गुण पढ़ा गया है लेकिन ये सोलह पदार्थ चूंकि द्रव्य हैं, तो जिससे ये बने हैं इन सत्वरस्तम से उनका नाम भले ही गुण रखा गया लेकिन हैं वो द्रव्य सत्याग प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने लिखा है तीसरे समोलास में लिखा कि गुण से द्रव्य नहीं बनता है एक वाक्य लिखा है वही बार इसी को लिखा है उन्होंने वैशेक दर्शन के सिद्धांत को गुणों से कभी भी द्रव्य नहीं बनता है अटल सिद्धांत है यदि हमें कभी गुणों से द्रव्य बनता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है वहां कोई द्रव्य भी है हमें प्रतीत नहीं हो रहा है हम केवल गुण गुण को देख रहे हैं गुणों से द्रव्य बन ही नहीं सकता है द्रव्य से ही द्रव्य बनता है तो इसलिए यहां जब लिखा गुणा नाम शोडोस को विशेष परिणाम है इससे भी सिद्ध होता है कि सत्वर स्तम जिनकी गुण संज्ञा है त्रिगुण कहते हैं ये केवल धर्म वाले गुण नहीं है ये वस्तु तत्व हैं। इनसे ये सोलह चीजें बनी है। गुणा नाम एश षोडश को विशेष परिणाम तो सूत्र में जो कहा क्या विशेष अविशेष लिंगमात्र और अलिंगानी गुण परवाणी तो पहला पर्व इन्होंने बता दिया अब दूसरा पर्व अविशेष तो कहते हैं शट अविशेषाह अविशेष छह है कौन से है वो पीछे बता ही दिए आगे और बता रहे हैं तद्यथा कौन से है ये शब्द तन स्पर्श तन रूप तन रस तन गंध तन च इति ये पांच तन हो गई और ये कैसी हैं? एक द्वि, त्रि, चतुष, पंच लक्षणा शब्दादय पंच अविशेषाह ये कैसे हैं? एक दो तीन चार पांच लक्षणों वाले हैं ये यथाक्रम लगेगा शब्द तन मात्रा एक लक्षण वाला है यानी शब्द गुण वाला है स्पर्श तन्मात्रा दो लक्षण वाला है कौन से शब्द और स्पर्श अग्नि तीन लक्षण वाला है शब्द स्पर्श और रूप तीनों रहेंगे उसमें रस तन मात्रा वो चार लक्षण वाला है शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध तन्मात्रा पांच लक्षण वाला है उसमें भी पीछे से लेके साथ में गंध और जुड़ गया ये पांचों चीजें उसमें रहती है क्योंकि इनके निर्माण में तन्मात्राओं के निर्माण में भी पीछे पीछे का संयोग होता है वो मिलकर के जाते हैं तो ये जो आकाश है ये अवकाश शून्य नहीं है इसका एक गुण है शब्द गुण है गुण है वो गुणी में रहता है ये प्रकृति से बना हुआ है ये पीछे से और चतुरस्तम से बना हुआ है तो ये जो आकाश है शब्द गुण वाला ये अवकाश शून्य नहीं है अवकाश शून्य के लिए आकाश शब्द का प्रयोग करते हैं किया जा सकता है वो अलग अर्थ में है लेकिन समझना होगा कि यहाँ आकाश शब्द किस अर्थ में आया तो एक चतुर त्री पंच लक्षण शब्दादय ष अविशेषाह ये छह अविशेष हो गए तो पांच तो ये बता दिए नहीं इत्य शब्दादय पंच अविशेष और षठ छ अस्मिता मात्र छठा अविशेष कौन है अस्मिता मात्र यानी अहंकार अहंकार भी अविशेष आ जाएगा तो छह चीजें हो गई ये ये च्छा, ये छह छह छिशेष सत्ता आत्मनो महता ये से आत्मनो महत शो ष अविशेष परिणाम ये छह किससे बने तो सत्ता से आत्मनो महत महतत्व के ये छह छिशेष परिणाम ये छ किससे बने हैं महतत्व से बने हैं है। वो महतत्व कैसा है सत्तामात्र से आत्मना महत सत्ता मात्र सत्ता जिसकी प्रकट हो गई है इतना मात्र ऐसे स्वरूप वाले आत्मनह मतलब स्वरूप वाले महत के ये छह अविशेष परिणाम है उससे ये बने हैं अब यहां आत्मनह का मतलब आत्मा नहीं लिया जाता है आत्मना महता महत आत्मा के बड़ी आत्मा के उसी के ये परिणाम है ऐसा अर्थ नहीं लिया जाएगा आत्मा शब्द यहां पर स्वरूप का वाचक है स्वरूप का वाचक है आत्मा शब्द से चेतन तत्व तो नहीं लिया जाता यहां पर एते ते सत्ता मात्र आत्मनो महता शविशेष परिणाम शविशेष परिणाम आत्मा शब्द और आगे भी आएगा अरे इसकी पुष्टि के लिए आप एक अगला सूत्र देख सकते हैं इक्कीसवां देखिए इक्कीसवां सूत्र आत्मा शब्द का देखो कैसे सूत्र से भी पता लगता है और भाष्य के भी आगे और वहीं हम देखेंगे और भी दो जगह और आएगा यही शब्द इक्कीसवां सूत्र क्या है तदर्थ एवं दृश्य आत्मा तदर्थ उसी के लिए उसको उसके लिए किसके लिए तो पीछे द्रष्टा के बारे में बताया बीसवें सूत्र में द्रष्टा के लिए तदर्थ उस द्रष्टा के लिए दृश्य से आत्मा दृश्य की आत्मा है दृश्य कौन शत्रम और उससे बनी हुई चीजें तो दृश्य की भी आत्मा होती है दृश्य की भी आत्मा होती है ये जो दृश्य है उसमें भी आत्मा होगी पृथ्वी की भी आत्मा है जैसा कुछ संप्रदायों में माना जाता है जल की भी आत्मा है इन सबकी अपनी अपनी आत्मा है उनको उसमें और चेतन तत्व मानते हैं तो तदर्थ दृश्य से आत्मा तो आत्मा अर्थ तो घटेगा नहीं है? आत्मा का मतलब स्वरूप और इसी को समझने के लिए स्पष्ट किया वैस भाष्य में देखिए तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा भवती स्वरूपं भवती इत्यर्थः दृश्य की आत्मा होती है मतलब स्वरूप होती है आत्मा शब्द यहां पर स्वरूप के लिए आए अंत ये विशेष शब्द होते हैं पारिभाषिक शब्द विशेष अर्थों में प्रयोग किए जा रहे थे और आज हम यदि उस परंपरा को छोड़ दें और आज हम आत्मशब्द का जो अर्थ लेते हैं वो लेने लग जाएंगे तो भ्रांति होगी हमारे को हम गलत अर्थ ले लेंगे वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ ले लेंगे ये तो अंत मिल गया है हमारे को उससे एकदम पक्का हो जाता है कोई संदेह ही नहीं है आत्मा का मतलब स्वरूप है यहां पर प्रकृति की आत्मा मतलब प्रकृति का अपना स्वरूप नहीं भी होता ये अंत नहीं भी मिलता तो हम कैसे निर्णय कर लेते और बाकी प्रमाणों के आधार पर क्योंकि हमें पता है कि प्रकृति जड़ होती है उसमें चेतन वाली आत्मा नहीं होती परमात्मा उसमें रहता है वो एक अलग बात है लेकिन ये खुद चेतन नहीं होते आत्मस्वरूप नहीं होते इसलिए वो अर्थ वहां घटता ही नहीं है घटता नहीं है तो हम वो अर्थ लेंगे ही नहीं वहां जब भी अर्थ लिया जाता है तो पूरे वांग्मय को देखते हुए अर्थ लिया जाता है जिस परंपरा का यह ग्रंथ है वैदिक परंपरा का ग्रंथ है वैदिक दर्शन है तो उस वैदिक परंपरा का अर्थ देखते हुए यहां पर अर्थ किया जाता है मनमाना नहीं किया जाता और कई लोग देखने लगते हैं कि नहीं हम तो केवल योग दर्शन के आधार पर करेंगे निर्णय जिस पे आधारित है उस पृष्ठभूमि को आप कैसे छोड़ सकते हैं एक लेख लिखा हुआ है उसकी एक पंक्ति उठा ले फिर कहे कि नहीं जी मैं तो केवल इसी पंक्ति को देखूंगा कैसे आगे पीछे क्या लिखा हुआ है उसको देखते हुए उस पंक्ति का ठीक करता है तो ये ग्रंथ अलग अलग तो हैं लेकिन ये श्रृंखला के ग्रंथ है परंपरा के ग्रंथ है उसके भाग है एकदम ऐसे स्वतंत्र नहीं है कि किसी वक्ता ने लेखक ने केवल अलग से कुछ बोल दिया या लिख दिया है ऐसे ग्रंथ नहीं है ये योग का अनुशासन है पीछे से चला आ रहा है उस सबको देखते हुए कि चलो ये जना इसको लिख रहा है ये इसको लिख रहा है आपस में जोड़ करके होते जैसे कि आज विज्ञान हो तो रसायन विज्ञान है भौतिक विज्ञान है गणित विज्ञान है ये अलग अलग पुस्तकें मिलेंगी इनकी लेकिन इनमें कोई ऐसा अर्थ हम निकाल लें जो दूसरे विज्ञान से विपरीत जाता हो ये थोड़ा ना कर सकते हैं तो क्योंकि जी नहीं ये तो मैं केवल रसायन में जो लिखा है तो केवल यही अर्थ लूंगा इसका भाई ये अलग पुस्तक भले ही है लेकिन इस सारे परिप्रेक्ष्य में भौतिक विज्ञान भी वहां उसके विपरीत अर्थ नहीं ले सकते आप रसायन विज्ञान गणित में इसे भिन्न अर्थ यहां नहीं ले सकते यहां जो जो चीजें आएंगी अस्पष्ट है शब्द लिखा है तो वो पारिभाषिक लिये जाएंगे गणित का संदर्भ है तो गणित वाला अर्थ ही यहां पर लिया जाएगा तो अलग अलग पुस्तक होते हुए भी एक पूरे तंत्र विज्ञान के भाग है भौतिक रसायन ये और जीव विज्ञान आदि तो उसके संदर्भ में ही बात की जाती है ऐसे ये किसी एक लेखक की यू ही अलग से रचना नहीं है स्वतंत्र ये पूरे वैदिक वांग में पूरे ज्ञान की श्रृंखला का एक भाग है तो जो अर्थ संगत है वही लिया जाता है मनमाना अर्थ नहीं ले सकते जो शब्द दिखा और उसका जो अर्थ प्रचलित है आज प्रचलित है वो हम नहीं ले सकते हर जगह नहीं ले सकते हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो पदे पदे भ्रांतियां होंगी अधिकांश भ्रांतियों का यही कारण है हम प्रसंग से नहीं देखते तो फिर से आ जाइए यह यहां पर उन्नीसवें सूत्र में ए सत्तरा मात्र से आत्मनो महतः विशेष विशेष परिणामा सत्ता मात्र सत्तामात्र सत्ता मात्र वाले स्वरूप वाले महत के ये अविशेष परिणाम आगे परम अविशेषेभ्यो परम ये मलंत है म और अविशेषेभ्यो ऐसा करना है जो ये अविशेषों से भी परम है परम अविशेषे अविशेषों से भी जो परम है अविशेषों से भी और सूक्ष्म है क्योंकि पहले विशेष से विशेष से अविशेष है तो कार्य स्थूल होता है कारण सूक्ष्म होता है उससे और उससे पीछे जाएंगे उसके घटक देखेंगे तो और सूक्ष्म जाएंगे वो उससे परम है ऊंचा है सूक्ष्म है तो जो यत परम अविशेषे इन अविशेषों से इन छह अविशेषों से भी जो परम है ऊपर का है सूक्ष्म है वो क्या है लिंगमात्र लिंगमात्र केवल लक्षण मात्र है वो जो सूत्र में कहा गया था विशेष अविशेष लिंगमात्र ये लिंगमात्र आ गया है उसका लिंगमात्र उसी लिंगमात्र को आगे खोल दिया महतत्व महतत्व है ये इस महतत्व में तस्वीन तस्विन एते सत्ता मात्रे सत्तामात्र सत्ता मात्रे महती उस सत्ता मात्र महत में ये ये कौन ये अविशेष विशेष से अविशेष अविशेष से लिंग मात्र जो है ये लिंग मात्र है महत है उसी में तो तस्मिन सत्ता मात्रे महति एते एते मतलब ये छह अविशेष आत्मनी महती आत्मनी ये महती आत्मनी वही महत महत स्वरूप वाले में आत्मनी मतलब ये स्वरूप अर्थ है यहां फिर महती आत्मनी अवस्था उसमें स्थित होकर के विवृद्धि काष्ठा अनुभवंती वृद्धि की पराकाष्ठा को अपने स्वरूप की प्राप्ति को अनुभव करते हैं वहां बनते हैं यानी ये जो छह अविशेष बने महतत्व नहीं अहंकार और पांच तन हैं ये बनी हैं महतत्व से तो महत्व जो था एक तत्व था उसी में रहते हुए ये इस रूप में बनाना शुरू हो गए थे उसमें बनते बनते अपने पूरे प्रकट रूप में आ गए और फिर अलग हो गए उससे थे वहीं पर ही जब वो बन रहे थे ऐसा नहीं कि महतत्व से कुछ अलग चीजें निकली और फिर वहां पर बनी तब अहंकार बना और तब पांच तन बनी नहीं जिस समय वो महत्त्व था वहीं उस महत्त्व में ही ये बनने लग गई उसी में कुछ क्रिया हुई महत्त्व में और वहां बन गई और बनकर के अलग हो गई जैसे कि संतान मां के पेट में वहीं बनना शुरू हो गई है और जब बढ़ते बढ़ते विवृद्धि की काष्ठा को प्राप्त हो गई मतलब जितनी वहां पर बन सकती है बड़ी और फिर बाहर आ गई अलग हो गई कुछ उस तरह से तो ये छह अविशेष उस महातत्व में जो अलिंग शब्द से कहा जा रहा है जो लिंगमात्र शब्द से कहा जा रहा है उसमें विवृद्धि की काष्ठा को अनुभव करते हैं उनकी अपनी जितनी विवृद्धि हो सकती है बढ़ाई हो सकती है निर्माण हो सकता है तो उस सीमा को अनुभव करते हैं बन जाते हैं पूरे वे बाहर आ जाते हैं अब मनुष्य संतानों का तो उदाहरण है कि जन्म के बाद में भी उनकी वृद्धि होती है लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है कि पूरे वहां बन जाते हैं बनकर के आ जाते हैं बाहर तो विवृद्धि काष्ठा अनुभवंती बन रचना के समय में ऐसा होता है अर्थात इन छह अविशेषो का कारण लिंगमात्र है, है और जब ये नष्ट होते हैं तब क्या होता है तो उसके लिए आगे कह रहे हैं प्रति संस्यमान जब प्रति हो रहे हैं प्रतिसर्जन हो रहा है या प्रतिप्रसव हो रहा है सृज्यमान मतलब तो उत्पत्ति हो गई सृजन हो रहा है सर्जन हो रहा है संसृज्यमान अच्छी तरह से बनते और प्रति मतलब उल्टा जब वो प्रलय हो रहा है उनका विखंडन हो रहा है नाश हो रहा है तो संस्य मान होते हुए ये छह छिशेष प्रतिसंस मानश्च तस्मिन एवं सत्ता उसी सत्ता मात्र में यानी महतत्व में महती आत्मनी अवस्था है उस महान स्वरूप वाले में अब फिर ये आत्मा शब्द आ रहा है आत्मनी महती आत्मनी अवस्था है उसमें रह करके उसमें हो करके उसमें रहते हुए फिर आगे क्या होते हैं यो वह एक और चीज के लिए बताया जा रहा है लिंग अलिंग के लिए तो यद जो वो जो यद तत्सत्ता सत्तम वो जो वो कैसा है नि सत्ता सप्तम सत्ता और असत्ता से रहित है जो जिसकी सत्ता भी नहीं है और असत्ता भी नहीं है ना ना असदासित नो सदासित प्रकृति का वही सारा है अलिंग है अव्यक्त है इस तरह के अप्रकट है इस तरह के शब्दों से प्रयोग किया जाता है तो क्या नी सत्ता सत्तम वो सत्ता से भी रहित है और असत्ता से भी रहित है अब सत्ता और असत्ता दो परस्पर विपरीत शब्द हैं विरोधी शब्द हैं यदि वो कोई वस्तु सत्ता से रहित है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह असत्ता से भी रहित है वो तो असत्ता वाली हो गई जब सत्ता नहीं है तो असत्ता हो गई और असत्ता नहीं है तो सत्ता हो गई सामान्य रूप से हम यही प्रयोग करते हैं परस्पर विपरीत कथन है और लेकिन फिर भी विपरीत कथन कहा जा रहा है वो संगत नहीं हो रहा है सीधे सीधे तो अब यहां पर तात्पर्य लेना होता है कहा गया ये गलत नहीं होगा सीधे सीधे शब्द पकड़ेंगे तो विपरीत लगेगा असंभव लगेगा हो ही नहीं सकता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो सत्ता से रहित मतलब अभिव्यक्ति से रहित कारण रूप से जब वो प्रकट होता है कार्य आता है तब वो सत्ता में आता है अभिव्यक्ति हो जाता है प्रकट हो जाता है हमें प्रती होने लगती है तो हम कह देते हैं सत है हमारी दृष्टि से वो सत नहीं रहा अब अभिव्यक्त नहीं हुआ वो अनभिव्यक्त रूप में है तो वो सत्ता से रहित है इसका मतलब है वो अभिव्यक्ति से रहित है अब अभिव्यक्ति से रहित है और सत्ता रहित है कह दिया तो कोई उसको अभाव समझने लगेगा शून्य समझने लगेगा तो नहीं वो असत्ता से भी रहित है अभाव से भी रहित है यानी भाव तो है वो अभिव्यक्ति से रहित है लेकिन सत्ता तो उसकी फिर भी है यह इसका तत्पर है नि सत्ता सत्तम तो पहली सत्ता का मतलब अभिव्यक्ति से रहित है और दूसरी असत्ता से रहित है मतलब सत्ता विद्यमान था भाव से रहित अभाव से युक्त नहीं है वो अभाव से रहित है यानी भाव वाला है वो यद तत्सत्ता सत्तम इसी को खोल दिया दूसरे रूप में निसतअ असत सत से रहित है और असत से भी रहित है बिल्कुल वही तात्पर्य लिया जाएगा निसत असत फिर एक शब्द को और असत, अब ये जो हम असत से रहित है वो असत से रहित है निर असत, तो कहा अव्यक्तम इस अर्थात वो अव्यक्त है अव्यक्त है व्यक्त नहीं है ये तात्पर्य खोल रहा है शब्द भी इस बात को जो हम सत्ता से रहित का अव्यक्त अर्थ कर रहे थे वो तत्पर यहां पर खोला जा रहा है तो नहीं अव्यक्तम इसी को आगे कहा अलिंगम लिंग रहित थे चिन्ह रहते है उसकी पहचान नहीं हो सकती उसका परिचय नहीं होता पहचाना नहीं जा सकता हमारे द्वारा अलिंगम प्रधानम जो प्रधान है तत्प्रतयंती उसकी ओर चले जाते हैं कौन ये अविशेष ये जो छह अविशेष है प्रलय काल में उसी में रहते हुए यानी उसी महत्व में रहते हुए फिर सत्वरस्तम में बदल जाते हैं प्रक्रिया बताई जा रही है तत्प्रतयती तो उस प्रधान की तरफ चले जाते हैं एश तेशम लिंगमात्र परिणामों यह यह कौन ये बुद्धि तत्व महतत्व तेषाम तेशा मतलब उन त्रिगुणा उन तीन गुणों का लिंगमात्र लिंग परिणाम लिंगमात्र परिणाम है लिंग मात्र परिणाम हो नि सत्ता सत्तम च अलिंग इति और जो अलिंग परिणाम है ये जो अलिंग रूप में है मूल जो सत्वर स्तम है वो कैसे वो नि सत्ता सत्तम है सत्ता और असत्ता से रहित है अभिव्यक्ति से रहित है और अभाव से भी रहित है सत्ता तो है उसकी भाव तो है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है उसकी ये अलिंग मात्र हो गया ठीक है तो जो संख्य में प्रक्रिया बताई गई बिल्कुल वो की वो प्रक्रिया यहां पर है Okay, योग और सांख्य समान स्तर पर बात करते हैं वैसे पूरी वैदिक परंपरा में ही यह माना जाएगा लेकिन न्याय और वैशेषिक वैशेषिक चूंकि विशेषों की विशेष चर्चा करता है सतौर की बात नहीं करता वो मूल प्रकृति की बात नहीं उसकी दृष्टि में अंतिम चीजें ये ही हैं ये जो विशेष है ये बस सबसे अंतिम चीज है इनको नित्य भी कह दिया इसीलिए सबसे अंतिम चीज है बस यहीं तक ही वो चर्चा करता है जैसे कि शरीर की चर्चा चल रही हो तो शरीर का सबसे मूल इकाई क्या है कोशिका सेल बस अब उससे पीछे नहीं जाएंगे वो मूल इकाई कहेंगे तो भाई सेल कहेंगे अब परमाणु नहीं कहेंगे हाँ जब आप परमाणु के स्तर पर जाएंगे फिजिक्स में जाएंगे भौतिक विज्ञान में जाएंगे वहां देखने लगेंगे तो वहां सबसे छोटी इकाई किसको कहेंगे तो परमाणु को या जिसको भी उसको कहेंगे अब कोशिका को नहीं कहेंगे लेकिन शरीर की दृष्टि से शरीर की मूल इकाई तो कोशिका ही मानी जाएगी क्योंकि उनकी चर्चा ही वही है उस स्तर पर ही है कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे वो अणु के स्तर पर नहीं जाएंगे ज्यादा फिर वो दूसरा विज्ञान शुरू हो जाता है तो ऐसे अपने अपने दर्शन की सीमा है तो न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन विशेषों की बात करता है अन्य चीजें थोड़ी बहुत आती है आगे की चीजों को ये बात करते हैं तो ये सारा का सारा परिणाम है गुणों का परिणाम है तो जो गुण तीन स्वयं अपने आप में हैं प्रलय अवस्था में उसको भी एक परिणाम नाम से कह दिया गया वो भी उसका एक स्वरूप है एक स्थिति है सत्वर स्तम वो साम्यवस्था है उसको भी एक अलिंग परिणाम के नाम से कथन किया जा रहा है बदला नहीं है वो कुछ लेकिन वो अपने आप में एक है वो भी एक परिणाम है और फिर बाद में लिंग हो गया अविशेष हो गया और विशेष हो गया यह सारे के सारे तो वास्तव में कोई बदलाव ना होते हुए भी सत्वर स्तंभ अपने आप में सामने होते हुए भी उसको परिणाम शब्द से कहा जा रहा है यह शैली होती है जैसे कि वेद की बहुत सारी शाखाएं मानी गई तो जब बहुत सारी शाखाएं जितनी गिना दी गई उन शाखाओं को देखने लगते हैं तो कहते हैं कि ये जो चार वेद हैं आज जो हम जिनको मानते हैं बोले इनको मिलाते हैं तब वो संख्या पूरी होती है तो कहते हैं ये भी फिर तो शाखाएं हो गई मूल कोई और होगा तो ये चार भी एक शाखा के रूप में माने जाते हैं अलग अलग ये चार भी संख्या में माने जाएंगे यद्यपि मूल है लेकिन फिर भी शाखा में माने जाते हैं क्योंकि ये एक परंपरा शुद्ध परंपरा चल रही है और दूसरे में जो बदलाव आते गए वो अलग अलग शाखाएं बनती गई तो जो शुद्ध है वो भी तो एक उसके अंतर्गत आएगा वो भी तो उसमें गिना जाएगा महावाश्य में भी दो जगह जो संख्या आती है उसमें चार का अंतर है उसकी संगति ऐसी लगती है ये जो चार मूल हैं, अब कई जने कहने लगते हैं कि भी ये भी शाखाएं हैं तो यानी ये तो शाखा हो मूल तो कोई और है? ऐसा नहीं ये ये शाखा के अंदर गिने जाते हुए भी ये मूल हैं जैसे कि प्राण है पांच तो प्राण उदान व्यान अपान समान ये पांचों किसके भेद हैं प्राण के भेद हैं प्राण के, है। के भेद होते हुए भी पांच के अंदर प्राण को अलग से गिना गया क्यों गिना दिया गया पांच क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग, द्वेष, अभिनिवेश ये सारे क्या हैं? अविद्या के ही रूप हैं, लेकिन फिर भी अविद्या को एक अलग से गिना गया है स्वतंत्र भी गिना गया है विशेष प्रयोजनों से कोई कहने लगे कि भई अविद्या अस्मिता राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं, जब पांच भेद हो गए तो जो अविद्या मूल कहे जा रहे हैं सब में तो फिर इसको पांचों में क्यों गिना है इसको प्राण के भेद हैं ये सारे प्राण के भेद हैं तो प्राण को भी अलग से है, यहां क्यों गिना गया है वेद के भी पांच मूल हैं उसके भेद बहुत सारी शाखाए लेकिन जब पूरा वर्गीकरण करेंगे तो उन पांच को भी तो उन चार वेदों को भी तो गिनना होगा तो इसलिए वो संख्या के अंतर्गत आते हैं मूल होते हुए भी ऐसे ही सत्वर स्तंभ के ये बाकी सब परिणाम हैं, विशेष अविशेष और लिंग मात्र अलिंग तो वो स्वयं ही है अपने आप में वो कोई परिणाम नहीं है लेकिन फिर भी उनको परिणाम कहा गया क्योंकि जब हम उसका देखेंगे कि गुण के पर्व कौन कौन से हैं गुण के पर्व बताना चाहते हैं तो जो अलिंग अवस्था है वो भी एक पर्व है वो भी उसका एक स्वरूप एक स्थिति है कि हाँ ये अलिंग अवस्था है सत्वरस्तम की जो साम्य अवस्था है तो उसको भी परिणाम शब्द से कहा गया अब यहां फिर परिणाम शब्द को लेके भ्रांति नहीं पैदा करनी है हम एकांगी रूप से सोचेंगे तो फिर यहां पर प्रश्न उठाएंगे और सोचेंगे गलत लिखा हुआ है और कभी नहीं समझ में आने वाला ये करते रहेंगे नहीं इसको भी परिणाम लिखा है मतलब इसका भी मूल कुछ और है और उसका कोई समाधान नहीं मिलेगा असंगतियां मान भी लेंगे कुछ कल्पना करके तो अन्य जगह असंगतियां लगती रहेंगी उलझते रहेंगे यहां कुछ कह दिया यहाँ कुछ कह दिया केवल इतनी सी बात समझनी है कि यहाँ गुणों के पर्व कहे जा रहे हैं तो सत्वर स्तम स्वयं भी एक पर्व है एक अवस्था विशेष है लिंगमात्र एक अवस्था विशेष है अविशेष एक अवस्था विशेष है और विशेष तो अवस्था विशेष है ही तो इसलिए इसके लिए यहां इस सत्वर स्तंभ के जो अलिंग है इसके साथ भी परिणाम शब्द का प्रयोग किया गया है ठीक है तो ये सारे के सारे अलिंगम परिमा परिणाम इति तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं फिर और इसके बारे में कुछ भाष्य में और लिखा गया है उसको आगे देखते हैं प्रणव प्रणाम भी है थारू